पुराण विद्वेश्वर संहिता सत्ययुग आदि में तब को ही प्रशस्त कहा गया है किंतु कलयुग में द्रव्य दान आदि अच्छा माना गया है में ध्यान से त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख रूप है अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए जिसके घर में कम से कम चार मनुष्य है ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो सौ वर्ष के लिए जीविका जीवन निर्वाह की सामग्री देता है उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है एक सहस्त्र चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्म लोकदायक माना गया है जो छत्री एक सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है दस हजार कुटुम्बों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है दाता पुरुष जिस देवता को सामने रख कर दान करता है अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है उसी का लोक उसे प्राप्त होता है यह बात पुरुष पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूं ब्राह्मण को चाहिए कि वह सावधान रहकर विशुद्ध परिग्रह दान ग्रहण तथा याजन यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे वह इसके लिए कहीं दीनता न दिखाए और न नत्यंत कर्म ही करे क्षत्रिय उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं रक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्यादि सब वस्तुओं का दान करे वह त्रिषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधारूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे, खेत धान्य कच्चा अन्न तथा भक्ष भोज्य लेह और चौस्य ये चार प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण आदि सद्धर्म का पालन करता है उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है इसमें संशय नहीं है दान लेने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तो तपस्या करके अपने प्रति ग्रहजनी पाप की शुद्धि कर ले अन्यथा उसे रौ रौन रक में गिरना पड़ता है अपने धन के तीन भाग करें एक भाग धर्म के लिए दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तो तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए नित्य नैमित्तिक और काम में ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करें साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा तो उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक परिमित एवं पवित्र भोग भोगे खेती से पैदा किए हुए धन का दसवां अंश दान कर दे इससे पाप की शुद्धि होती है शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या जा खेती ही चौपट हो जाती है वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का छठा भाग दान कर देने योग्य है बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे